ये सोमानी चक्रवर्ती की माँ एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी ना विक्रांत ने पूछा इस कार एक्सीडेंट के बारे में कौन जानता है मतलब कैसे हुआ था ये एक्सीडेंट विक्रांत के इस सवाल का मतलब कोई भी समझ नहीं पाया सभी डिटेक्टिव बस एक दूसरे का मुंह देखते रह गए किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं था विक्रांत मतलब क्या है ये सवाल क्यों कर रहे हो नैना ने कन्फ्यूज होते हुए पूछा सोमानी चक्रवर्ती मैं उसकी बात कर रहा हूँ सोमानी की सारी इन्फॉर्मेशन किसके पास है विक्रांत ने नैना के सवाल का जवाब नहीं दिया बल्कि उसे दोबारा से सवाल कर दिया आ, म, म, मेरे पास है सर सुमानी की सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है सुनिधि ने हड़बड़ाते हुए कहा तो बताओ उसकी माँ की डेथ कैसे हुई थी मतलब कार एक्सीडेंट कहा हुआ था कैसे हुआ था सब बताओ विक्रांत ने कहा सर ये तो नहीं पता सुमानी के पिता को हार्ट की बीमारी थी तो इसलिए उसने सुमानी की भी मौत की खबर नहीं दी गई उसके घर से सिर्फ एक लेडीज आई थी वो खुद को सोमानी की आंटी बता रही थी मेरे पास नंबर भी है उनका ठीक है विक्रांत जतन की तरफ देखते हुए कहा जतन तुम सोमानी की आंटी के पास तुरंत कॉल करो और पता करो कि सुमानी की मां का कार एक्सीडेंट कैसे हुआ था और कहा हुआ था सब डिटेल निकालो तुरंत हाँ करता हूँ जतिन ने तुरंत ही अपना फोन निकाला और सुनिधि के नंबर से लेकर कॉल करने लग गया अच्छा ये मुकेश मुकेश कुमार की फैमिली की डेथ कैसे हुई थी इसकी इन्फॉर्मेशन किसके पास है विक्रांत ने व्हाइट बोर्ड की तरफ देखते हुए सवाल किया ये मेरे पास है। अमित बोल पड़ा मुकेश का ही तो भेड़ पालन का धंधा था उसकी वाइफ और बच्चों की डेथ कार एक्सीडेंट में ही हुई थी और ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिल पाई है उसकी फैमिली में भी कोई नहीं है जो भी पता चला है, है। तो का इन्फॉर्मेशन निकाल के दो मुझे विक्रांत ने ऑर्डर किया ओके मैं करता हूँ अमित ने तुरंत अपना फोन निकाल कर मुकेश के पड़ोसियों से बात करने लग गया सब लोग ध्यान से सुन लो विक्रांत ने व्हाइट बोर्ड की तरफ देखते हुए कहा इन दोनों के साथ ही बाकी के जितने भी विक्टिम है मुझे सबके फैमिली मेंबर की डिटेल चाहिए पता करो कि कभी किसी का कार एक्सीडेंट हुआ है या उनका कभी कोई रोड एक्सीडेंट हुआ है और अगर हुआ है तो कहा हुआ कब हुआ कैसे हुआ सारी डिटेल मुझे चाहिए। फटाफट लग जाओ सब काम पे। विक्रांत के इतना कहते ही सभी इन्वेस्टिगेटर्स काम पर लग गए सब एक एक विक्टिम के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जुटाने में लग गए विक्रांत बताओगे ये एक्सीडेंट का क्या मतलब है ये विक्टिम की मौत से कैसे रिलेटेड है नैना ने कन्फ्यूज होते हुए विक्रांत से सवाल किया सच कहो नैना तुम गुस्सा तो नहीं होगी ना सच कहू तो मुझे भी नहीं पता है विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा विक्रांत मजाक नहीं बताओ नैना ने बिल्कुल सीरियस होते हुए कहा अच्छा बताता हूँ विक्रांत ने कहा देखो मारे गए इन छह लोगों में से चार बदलापुर के रहने वाले लेकिन ना तो उनकी एज सेम है और ना ही ये लोग एक दूसरे से किसी भी तरह से कनेक्टेड है तो मैं ये सोच रहा था की आखिर ये लोग आपस में कैसे कनेक्टेड हो सकते है अब देखो ये मुकेश कुमार का भेड़ पालन का धंधा है पक्का है कि ये अपने बिजनेस के सिलसिले में इधर उधर आता जाता रहा होगा हो सकता है कि ये बदलापुर भी आता जाता रहा हो उसके बाद ये रेणुका अग्रवाल बचती है इसका जूतों के होलसेल का बिजनेस था तो हो सकता है कि वो भी बदलापुर में अपने जूतों के बिजनेस के सिलसिले में जाती रही हो क्यूँकी बदलापुर बहुत बड़ा मार्केट है और मुंबई से ज्यादा दूर भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है मेरे को समझी नहीं नैना को अभी भी विक्रांत की पूरी बात समझ में नहीं आ रही थी ट्रेवल बस ट्रेवल विक्रांत ने बिना रुके ही कहा ट्रेवल बस अगर इन सभी विक्टिम का मर्डर से कोई कनेक्शन है तो वो ट्रेवल बस हो सकता है हो सकता है कि ये लोग एक साथ कोई जर्नी कर रहे हों और फिर एक ही बस में सबके सब मिले हों क्या मतलब तुम्हारा नैना को अब थोड़ा बहुत विक्रांत की बात समझ में आ रही थी तो तुम्हारा मतलब ये है की ये सब लोग किसी ट्रेवल बस में मिले थे और रास्ते में कोई दुर्घटना हो गई रही होगी या बस में किसी आदमी से टक्कर हो गई हो लेकिन इन लोगों ने उस आदमी की मदद नहीं की होगी इसीलिए वो एक एक को चुनकर मार रहा है वो भी भूख से तड़पा कर मार रहा है और हमें इस दिशा में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए विक्रांत ने जवाब दिया और मुझे तो लगता है कि विक्टिम्स की जांच करने के साथ ही हमें ये भी पता करना चाहिए कि मुंबई टू बद्रापुर के रूट में कभी कोई भयानक एक्सीडेंट हुआ था क्या पिछले दस या पंद्रह सालों में नैना सोच में पड़ गई वैसे विक्रांत का सोचना कुछ हद तक सही हो सकता है लेकिन एक कार एक्सीडेंट भला कैसे इस मर्डर केस से रिलेटेड हो सकता है और अगर ये लोग रोड पर जा रहे थे और इनका एक्सीडेंट हो गया तो फिर भला कातिल ने उन लोगों के ऊपर इस तरह का गुस्सा क्यों निकाला मान लो कार का एक्सीडेंट हुआ और मान लो वहा उन लोगों से कुछ गलती भी हुई हो तो, तो भी इस तरह से भूख से तड़पा मारने की बात जस्टिफाई नहीं हो रही है सर सर ये देखिये अचानक से सुनिधि चिल्ला पड़ी ये देखे सर ये शंकर पहले बस चलाया करता था इसके बस का एक्सीडेंट भी हुआ था इसके बाद इसने बस चलाना छोड़ दिया तब से ये ट्रक ड्राइविंग का काम करता है ओके किस रूट पर बस चलाता था ये इसके बस का एक्सीडेंट कहा हुआ था विक्रांत ने सवाल किया ये पहले बदलापुर टू मुंबई के बीच बस चलाता था ज्यादातर लोकल पैसेंजर ही हुआ करते थे उसमें और एक्सीडेंट भी इसका उसी रूट पर हुआ था मुंबई टू बदलापुर रोड पर कोई सुरंग पड़ती है वहीं पर हुआ था एक्सीडेंट ये खबर सुनकर सभी दंग रह गए कहीं न कहीं विक्रांत की बात सही लगने लगी थी विक्रांत की भी उत्सुकता चरम पर थी लेकिन नैना को उत्सुकता से ज्यादा इस बात का डर था कि कहीं ये बात कमरे से बाहर ना चली जाए उसने तुरंत ही देव को इशारा करके ऑफिस का दरवाजा बंद करने के लिए कह दिया ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाहर स्पेशल टास्क टीम वालों तक न पहुँच पाए क्या मुंबई बद्रापुर हाईवे पर बस एक्सीडेंट विक्रांत कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था ऐसा लग रहा था कि उसने इस एक्सीडेंट के बारे में पहले भी कभी सुना हुआ है हाईवे बस एक्सीडेंट एक्सीडेंटीदे अचानक से चौंकते हुए कहा नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था बहुत बड़ा एक्सीडेंट था कई गाड़ियां भिड़ी थी अब जाकर विक्रांत को याद आया दरअसल ये एक्सीडेंट साल दो में हुआ था तब कोई ऑयल टैंकर जा रहा था जो की मुंबई बदलापुर रूट के एक टनल में पलट गया था पूरे सुरंग के भीतर काफी भयानक आग लग गई थी और फिर वहा कई लोग मारे गए थे कई गाड़ियां भी जलकर राख हो गई थी ठंडी तो सांस छोड़ते हुए अपना सिर पकड़ लिया उसने कभी सोचा नहीं था कि बैंक का सीरियल मर्डर केस इतने पुराने एक्सीडेंट से कनेक्टेड हो सकता है सर मुझे पता चला कि कजतिन ने फोन रखते हुए कहा सोमानी चक्रवर्ती की माँ की मौत मुंबई बदलापुर रूट के टनल में हुए एक्सीडेंट में हुई थी सोमानी भी उस वक्त कार में थी लेकिन किसी तरह वो बच गई थी ओ, ये खबर सुनकर इन्वेस्टिगेटर्स के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा अब तो सबको यकीन होने लग गया था कि ये केस के इसी टनल एक्सीडेंट से ही रिलेटेड है विक्रांत अपना सिर पकड़कर बैठ गया ओह भैंस के आंख इतने दिन से केस के पीछे पीछे भाग रहे हैं और अब जाकर पता लग रहा है कि ये रोड एक्सीडेंट से कनेक्टेड है सर, जतिन भी बोल पड़ा। सर मेरी मुकेश कुमार के पड़ोसियों से बात हुई है उन लोगों का कहना है कि मुकेश अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बस में सवार होकर मुंबई से बदलापुर जा रहा था तभी टनल में एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसकी पूरी फैमिली खत्म हो गई इसी तरह से बस मुकेश बचा था वो भी काफी दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती था एक बार फिर से सभी सन्न रह गए वो रेणुका अग्रवाल भी उसी बस में ट्रेवल कर रही थी उसका भी एक्सीडेंट हुआ था लेकिन उसे कुछ हुआ हुआ नहीं था बीच में बोल पड़ा मेरे भी ब्यूरो चीफ पीयूष रंजन मेहता से अभी बात हुई है संगीता ने कहा उन्होंने बताया कि उनके अंकल आंटी मिस्टर एंड मिसेज मेहता भी उसी बस में ट्रेवल कर रहे थे वो लोग मुंबई से बदलापुर जा रहे थे किसी काम से उनका भी एक्सीडेंट हुआ था बट दोनों सेफ बच गए थे मुंबई और बदलापुर के इस रूट पर हुए एक्सीडेंट ने सभी विक्टिम्स को आपस में कनेक्ट कर दिया था साथ में लॉकर रूम में हुए इस सीरियल मर्डर केस के कतल को भी कनेक्ट कर दिया था इसके बाद इन सभी का कनेक्शन भीषण हादसे से था लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर कातिल इस एक्सीडेंट में सेफ बचे लोगों को क्यों मार रहा था सभी इन्वेस्टिगेटर्स के बीच ये बहस का मुद्दा बना हुआ था। तभी नैना ने, ने, ने ताली पीटते हुए कहा हेलो हेलो हेलो प्लीज आप लोग धीरे धीरे बात कीजिए स्पेशल टास्क को इस बारे में कोई खबर नहीं मिलने चाहिए